देवी भागवत सातमा स्क विश्वामित्र की दक्षिणा चुकाने के लिए राजा हरिश्चंद्र का काशी गमन राजा हरिश्चंद्र ने कहा सुमध्य में मैं क्षत्रिय हूँ मुझे दान लेना अभिष्ट नहीं है मांगना ब्राह्मणों के लिए ही शोभा देता है न कि क्षत्रियों के लिए ब्राह्मण संपूर्ण वर्णों के गुरु हैं उनकी तो सदा पूजा करनी चाहिए अतः तो गुरु से याचना करना उचित नहीं है क्षत्रिय तो स्नियम के अधिक पोषक हैं दान देना पढ़ना यज्ञ करना शरण में आए हुए को अभय बनाना और प्रजा की रक्षा करना यही कर्म छत्री के लिए भीत है छत्री इस प्रकार का दीन वचन कभी न कहे कि मुझे कुछ दीजिए देवी मैं देता हूँ यह वचन मेरे हृदय के कोने कोने में भरा है अतः कहीं से भी धन का उपार्जन करके ब्राह्मण को देने के लिए मैं तत्पर हूँ पत्नी ने कहा स्वामिन काल के प्रभाव से पुरुष के सामने सम और विषम परिस्थिति आया करती है काल ही मनुष्य को अपमानित और सम्मानित करता है पुरुष के दाता और मांगता होने में इस काल की ही महिमा है एक विद्वान एवं शक्तिशाली ब्राह्मण राजा पर कुपित हो जाए फलस्वरूप राजा को राज्य से निकल जाना पड़े और वे सुख से हाथ धो बैठे देखिए यह सब काल की ही तो करतूत है राजा बोले तीखे धार वाली तलवार से जीव के दो टुकड़े हो जाना ठीक है परंतु सम्मान का परित्याग करके दीजिए दीजिए कहना मैं उचित नहीं समझता महाभागे, मैं छत्री हूँ किसी से कुछ भी मांग नहीं सकता बल्कि अपने बाहुबल से उपार्जित धन देने के लिए मैं सजा तत्पर हूँ पत्नी ने कहा महाराज यदि आपका मन याचना करने में समर्थ नहीं है तो मैं आपकी संपत्ति हूँ इंद्र सहित देवताओं ने न्यायपूर्वक मुझे आपको सौंपा है आप स्वामी बनकर मुझे आज्ञा कारिणी पत्नी की रक्षा में सदा तत्पर रहे हैं अतः ये महाद्युते अब आप मेरा मूल्य लेकर गुरु विश्वामित्र की दक्षिणा तुका दीजिए राजन पत्नी की बात सुनकर महाराज हरिश्चंद्र के दुख का पार नहीं रहा महान कष्ट है महान कष्ट है यो कर वे रो पड़े तब रानी ने उनसे फिर कहा आप मेरी यह प्रार्थना स्वीकार करने की कृपा कीजिए अन्यथा ब्राह्मण के साप रूपी अग्नि से भस्म हो जाने पर पुनः नीच योनि में जन्म लेना पड़ेगा जुआ खेलने शराब पीने राज्य बढ़ाने तथा भोग भोगने के लिए तो आप ऐसा करते ही नहीं है अतः मेरे सहयोग से गुरु की दक्षिणा चुकाकर आप अपने सत्य स्वरूपी धर्म को सफल बनाइए व्यास जी कहते हैं राजन रानी के द्वारा बारंबार प्रेरित किए जाने पर राजा हरिश्चंद ने कहा भद्रे मैं अत्यंत निष्ठुर होकर तुम्हें बेचने की बात स्वीकार करता हूँ यदि ऐसे परम निर्दय वचन कहने के लिए तुम्हारी वाणी तत्पर है तो उसे नीच से निज व्यक्ति भी नहीं कर सकते वह जघन्य काम मेरे द्वारा होने जा रहा है इस प्रकार कहकर महाराज हरिश्चंद्र नगर में चले गए वहाँ तमाशा दिखाने का एक स्थान निश्चित था वहीं अपनी धर्मपत्नी को उन्होंने बैठा दिया उस समय महाराज की आँखों से आंसू गिर रहे थे कंठ रुका जाता था वे बार बार लोगों को संबोधित करके बोले नागरिकों आप सब लोग मेरी बात सुनने की कृपा करें मेरी यह पत्नी मुझे प्राणों के समान प्रिय है परंतु यदि किसी को इससे दासी का काम लेने की आवश्यकता हो तो कहें मैं जो भी उचित धन पा सकूँ उतने में यह तुरंत बिक सकती है वहां पर बहुत से विद्वान पुरुष थे उन्होंने राजा से पूछा अजय पत्नी को बेचने के लिए आए हुए तुम कौन हो राजा बोले आप लोग पूछते हैं कि तुम कौन हो तो सुनिए मैं मानवताहित तो एक महान क्रूर व्यक्ति हूँ अथवा मुझे कठोर राक्षस भी कहा जा सकता है तभी तो ऐसे नीच कर्म में मेरी प्रवृत्ति हुई है